मुंडकोपनिषद शंकराचार्य भाष्य मुंडक एक खंड दो कथम सूर्य से रश्मिर्भियजम वह्यते वे सूर्य की किरणों द्वारा यजमान को किस प्रकार ले जाती है सो बतलाया जाता है ये हे हे तमाहुत सुवर्चस वहन्ति सुकृतो ब्रह्मलोक वे दीप्तमती आहुतियाँ आओ आओ यह तुम्हारे सुकृत से प्राप्त हुआ पवित्र ब्रह्मलोक है ऐसी प्रियवाणी कहकर यजमान का अर्चन सत्कार करती हुई उसे ले जाती है ये हे हित हुय इष्टाम वाचम कि प्रियाष्टा वाच स्तुत्यादीलक्षण अभिवदंत्य उच्चारयंतर्चय पूजयत्य वो सुकृतः पंथा ब्रह्मलोक फलरूप एवं प्रियाम अभिवद्यो वह ब्रह्मलोक स्वर्ग प्रकरणा वे दीप्तमती आहुतियाँ आओ आओ इस प्रकार पुकारती तथा प्रिय यानी स्तुति आदि रूप इष्टवाणी बोलकर उसका अर्चन पूजन करती हुई अर्थात यह तुम्हारे सुकृत का फल स्वरूप पवित्र ब्रह्मलोक है इस प्रकार प्रियवाली कहती हुई उसे ले जाती हैं यहाँ स्वर्ग ही को ब्रह्मलोक कहा है क्योंकि प्रकरण से यही ठीक मालूम होता है ज्ञान रहित कर्म की निंदा एक ज्ञान रहित कर्में ताव फलम अविद्या काम कर्म कार्यम अतो सारम दुख मूलमित निंदते इस प्रकार यह ज्ञान रहित कर्म इतने ही फलवाला है यह अविद्या काम और कर्म का कार्य है इसलिए असार और दुख की जड़ है सो इसकी निंदा की जाती है प्लवा हे ते अधा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम ये सुकर्मा ये तथ्ये ये अभिनदंति मूढ़ा जरा मृत्युम थे पुनरेवा पिहं थी जिनमें ज्ञान बाह्य होने से अवर निकृष्ट कर्म आश्रित कहा गया है वे सोलह ऋत्विक तथा यजमान और यजमान पत्नी ये अठारह यज्ञ रूप यज्ञ के साधन अस्थिर एवं नासवान बतलाए गए हैं जो मूढ़ यही श्रेय है इस प्रकार इनका अभिनंदन करते हैं वे फिर भी जरा मरण को प्राप्त होते रहते हैं प्लवा विनाशीन है। यस्माते दृढ़ अस्थिराज्ञा यज्ञ यज्ञ यज्ञवर्तका अष्टादसख्यका षोडशत्ज पत्नी यजमचेष्टादश एक कर्मोक कथित शास्त्रेण ये स्वस्ादशस्वर कवल ज्ञानवर्जिम कर्म अतस्वरकर्माश्रियाादशा अदृढ़तया प्लवते सह फल तत्साध्यम कर्म कुंडविनाशादी वीरदीना तस्था नाशः प्लव का अर्थ विनाशी है क्योंकि सोलह ऋत्विक तथा यजमान और पत्नी ये अठारह यज्ञ रूप यज्ञ के रूप यानी यज्ञ के संपादक जिनमें केवल ज्ञान रहित कर्म आश्रित है अस्थिर है और शास्त्रों में इन्हीं के आश्रित कर्म बतलाया है अतः उस अवर कर्म के उन अठारह आश्रयों के अधृढ़णतावश प्लव अर्थात विनाशशील होने के कारण फल के सहित वह साध्य कर्म है उनसे निष्पन्न होने वाला कर्म कूड़े के नाश से उसमें रखे हुए दूध और दही आदि के नाश के समान नष्ट हो जाता है यत एवं एक तत्त कर्म श्रेय श्रेय कर्णमी ये अभिनंदतृष्यंत्य विवेकिनो मूढ़ा अतस्ते जरा च मृत्यु चरा मृत्यु किंचित काल स्वर्गे स्थित पुनरेवाप यती भूयोप गति क्योंकि ऐसी बात है इसलिए जो अविवेकी मूढ़ पुरुष यह कर्म श्रेय यानी श्रेय का साधन है ऐसा मानकर अभिनंदित अत्यंत हर्षित होते हैं वे इस हर्ष के द्वारा जरा और मृत्यु को प्राप्त होते हैं अर्थात कुछ समय स्वर्ग में रहकर फिर भी उसी जन्म मरण को प्राप्त हो जाते हैं अविद्याग्रस्त कर्मठों की दुर्दशा किंच तथा तो अविद्यामतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मनमान जंघन्यम पर्यं मूढ़ा अंधे नी मन मना अविद्या के मध्य में रहने वाले और अपने को बड़ा बुद्धिमान तथा तो पंडित मानने वाले वे मूढ़ पुरुष अंधे से ले जाए जाते हुए अंधे के समान पीड़ित होते सब भटकते रहते हैं अवैद्यामंतरे मध्ये वर्तमान अविवेकप्राया स्वयं वयमे धीरा धीमत पंडिता विदितेती मनम च संभावत जघन्यम जरारोगाने नर्सव्रत हना भृशँ पीड्यमना परी विभ्रमती मूढ़ा दर्शन वर्जित्वा के, के नैवा नचक्षुके प्रदर्शन मग तथा लोके अक्षरहिता गर्तकंटका पतंता तद्वद् अविद्या के मध्य में रहने वाले बहुधा अविवेकी किंतु हम ही बड़े बुद्धिमान और पंडित गेय वस्तु को जानने वाले हैं ऐसा मानकर अपने को सम्मानित करने वाले वे मूढ़ पुरुष जरारोग आदि अनेक अनर्थ जाल से जंघन्यमान हन्यमान अर्थात अत्यंत पीड़ित होते सब और घूमते भटकते रहते हैं जिस प्रकार लोक में दृष्टिहीन होने के कारण अंधे अर्थात नेत्रहीन से ले जाए जाते हुए मार्ग प्रदर्शित किए जाते हुए अंधे नेत्रहीन पुरुष गड्ढे और कांटे आदि में गिरते रहते हैं उसी प्रकार वे भी पीड़ा पर पीड़ा उठाते रहते हैं किंच तथा अविद्यां बहुधा वर्तमान वैमता था इतम यो न प्रवेदय रागुराचीन लोकाश्य भन्ते बहुधा अविद्या में ही रहने वाले वे मूर्ख लोग हम कितार्थ हो गए हैं इस प्रकार अपमान किया करते हैं क्योंकि कर्मठ लोगों को कर्मफल विषयक राग के कारण तत्व का ज्ञान नहीं होता इसलिए वे दुखार्थ होकर कर्म फल छीण होने पर स्वर्ग से चित हो जाते हैं अविद्याम बहुधा बहुप्रकार अविद्या में बहुधा अनेक प्रकार से विद्यमान वे अज्ञानी पुरुष केवल हम ही कितार से कृतकृत्य क्रित हो गए हैं इसी प्रकार अपमान किया करते हैं क्योंकि इस प्रकार वे कर्मी लोग रागवश यानी कर्मफल संबंधी राग से बुद्धि के अभिभूत हो जाने के कारण तत्व को नहीं जान पाते इसलिए ये आतुर दुखार्थ होकर कर्मफल क्षीण हो जाने पर स्वर्ग से चित हो जाते हैं इष्टा पुथम मन मना भरीष्ठ न्यथेय वेद प्रमूढ़ा ना कश पृष्ठे ते सुते भूत्व ममलोकनतरम इष्ट और पुर्त कर्मों को ही सर्वोत्तम मानने वाले महामूढ़ किसी अन्य वस्तु को श्रेयस्कर नहीं मानते वे स्वर्गलोक के उच्च स्थान में अपने कर्म फलों का अनुभव कर इस मनुष्यलोक अथवा इससे भी निकृष्ट लोक में प्रवेश करते हैं इष्टम यागादि शोतम कर्म पुतम वापी कूप तड़ागा स्मार्थ मनमेतवातिशयन पुरक्षार्थ साधन वरिष्ठ प्रधानमिति चिंतनों नात्मज्ञाख्य श्रेय साधन न न जानन्ति वेदयते नजूढ़ा पुत्रपशुब्वादीसु प्रम्तया मूढ़ा ते च नाकर्गे पृष्ठ उपस्थिता पुनरम लोक मनुषमस्मादीन वर्य नर्दील यथा कर्मशेषं विशति यानी यागादि स्रोतकर्म और पुरतवापी कूप तड़ागादि स्मार्थकर्म ये ही अधिकता से पुरुषार्थ के साधन हैं अतः यही सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान है इस प्रकार मानते अर्थात चिंतन करते हुए वे प्रमूढ़ प्रमत्ततावश पुत्र पशु और बांधवादि में मूढ़ हुए लोग आत्मज्ञान संज्ञ किसी और श्रेय साधन को नहीं जानते वे नाक यानी स्वर्ग के पृष्ठ उच्च स्थान में अपने सुकृत भोगायतन पुण्य भोगों के लिए प्राप्त हुए दिव्य देह में कर्मफल का अनुभव कर अपने अवशिष्ट कर्मानुसार फिर इसी मनुष्य लोग अथवा इससे निकृष्ट तिरक नरकादि रूप योनियों में प्रवेश करते हैं तप्रद्धेय शुपुवसन चरणे शांता विद्वांथो भैक्षचर तरन सूर्यद्वार ते भी प्रया थी युषो सभ्य जाम किंतु जो शांत और विद्वान लोग वन में रहकर कर भिक्षावृत्ति का आचरण करते हुए तप और श्रद्धा का सेवन करते हैं वे पाप पापरहित होकर सूर्य द्वारा उत्तरायण मार्ग से वहाँ जाते हैं जहाँ वह अमृत और अव्य स्वरूप पुरुष रहता है ये पुनस्त ज्ञानयुक्ता पुनस्तुपरीतायुक्ता बान प्रस्था संयासीन से तप्रद्धे तपस्वास्त्रम कर्म श्रद्धा हिण्यगर्भाद विषया विद्या ते श्रद्धे तप्रद्धे उपसंती सेवतेरण्ये वर्तमान सत शांता उपरतक्रा विद्वांसो गृहस्थाचन प्रधान परिग्रहा भैक्ष भावादुपव भैक्षरत बरीग्रहापस्यरण्य सुर्य सबंध सूर्यद्वारण सूर्योपलक्षितायेन पथा ते विरज विरजस क्षेणपुण्यपकर्माण सत्य प्रया प्रकर्षेणस्तलोकाधवृत सपुरशा तथा मजो हिरण्यगर्भो आत्मा प्रथमजो हिण्यगर्भो यव्यत्मयभव संसारस्थायी ए संसार संसारगत पर विद्यागम्याह किंतु इसके विपरीत जो ज्ञान सम्पन्न वान और सन्यासी लोग तप और श्रद्धा का अपने आश्रम विहित कर्म का नाम तप है और हिरण्य हिण्यगर्भवादी विषयक विद्या को श्रद्धा कहते हैं उन तप और श्रद्धा का वन में रहकर सेवन करते हैं तथा जो शांत जिनकी इंद्रिया विषयों से निवृत्त हो गई है ऐसे विद्वान लोग तथा ज्ञान प्रधान गृहस्थ लोग परिग्रह न करने के कारण भिक्षाचर्या का आचरण करते हुए वन में रहते हैं वे वीरज अर्थात जिनके पाप पुण्य छीण हो गए हैं ऐसे होकर सूर्य से सूर्योपलक्षित उत्तर मार्ग से वहाँ प्रयाण करते प्रकर्षतः गमन करते हैं जहाँ जिस सत्य लोकादि में वह अमृत और अव्यत्मा संसार की स्थिति पर्यंत रहने वाला अव्यय स्वरुभाव पुरुष अर्थात सबसे पहले उत्पन्न हुआ हिरण्य रहता है अपरा विद्या से प्राप्त होने वाली सांसारिक गतियाँ तो बस यहीं तक है ननु नए मोक्ष केचित् शंका परंतु कोई कोई तो इसी को मोक्ष कहते समझते हैं न इह सर्वे प्रब प्रवील का सर्वगम प्राप्य धीरा युक्तात्मन सर्वेवाशंतीदतिभ्यो प्रकरण अपरविद्या प्रवित्ते न हकस्मा मोक्ष प्रसंगोस्तीजस्वेक्षि समस्त अपरविद्यासाधनलक्षण क्रियाकारकभेदिमैत यदिण्य गर्भ प्राप्त्य प्राप्तवचना तथा चलनोक्त श्याबराद्या संसार गति मनुक्रामता ब्रह्मा विश्वस जो धर्मो महान अव्यक्तमेव च उत्तमाम सात्विकी गतिर माहु गतिर्माहु इति समाधान ऐसा समझना उचित नहीं है उसकी संपूर्ण कामनाएं यही लीन हो जाती है वे संयत चित्त धीर पुरुष उस सर्वगत ब्रह्म को सब ओर प्राप्त कर सभी में प्रवेश कर जाते हैं इत्यादि श्रुतियों से ब्रह्मवेत्ता को इसी लोक में संपूर्ण कामनाओं से मुक्ति और सर्वात्म भाव की प्राप्ति बतलाई गई है इसके सिवा यह मोक्ष का प्रकरण भी नहीं है अपराविद्या के प्रकरण के चालू रहते हुए अकस्मात मोक्ष का प्रसंग नहीं आ सकता और उसकी विरजस्कता निष्पापता तो अपेक्षित है अपराविद्या का साध्य साधन रूप क्रियाकारक और फल रूप भेदों से भिन्न तथा द्वैत रूप समस्त कार्य इतना ही है जिसका कि हिरण्यगर्भ की, की प्राप्ति में परिवर्तान होता है स्थावरों से लेकर क्रमशः संसार गति की गणना करते हुए मनु जी ने भी ऐसा ही कहा है ब्रह्मा मरीची आदि प्रजापतिगण यमराज महतत्व और अव्यक्त इनके लोगों को प्राप्त लोगों को प्राप्त होना यह विद्वानों ने उत्तम सात्विकी गति बतलाई है ऐहिक और पारलौकिक भोगों की असारता दिखाने वाले पुरुष के लिए सन्यास और गुरु गुरुपदन का विधान अथेदानिम अस्मा साध्य साधन रूपात् रूप संसार विरक्तस्य पर विद्या अधिकार प्रदर्शनार्थम इदम् उच्यते तत्पश्चात जब इस साध्य साधन रूप संपूर्ण संसार से विरक्त हुए पुरुष का पराविद्या में अधिकार दिखाने के लिए यह कहा जाता है परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमास्तः कृत कृतिन तद विज्ञाथ गुरुभेवा भी गेत समित्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम कर्म द्वारा प्राप्त हुए लोकों की परीक्षा कर ब्राह्मण निर्वेद को प्राप्त हो जाए क्योंकि संसार में अकृत नित्य पदार्थ नहीं है और कृत से हमें प्रयोजन क्या है अतः तो उस नित्य वस्तु का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो हाथ में संविधा लेकर श्रोत्रेय और ब्रह्मिष्ठ गुरु के ही पास जाना चाहिए परीक्षा यदि तद ऋवेदाद्य पर विद्या विद्या काम कर्म दोष स्वाभाक कामकमोष वत्षाय अविद्यादोषवत पुषंपतिदनुष्ठान कार्यभूता लोका लोकाये दक्षिणोत्तर मार्ग मगलक्षण फल भूताे विहिता करण साध्या नरक प्रेत तान सर्वतो कर्णतिषेधाद्रमदोष साध्यानरकति परीक्ष्य प्रत्यक्षापन आगमे सर्वतथाममेनावधार्य लोकागतीभूतान अव्यक्तावरा व्याताव्यालक्षण भीजांकुर, वदितरे निमित्तान अनेकान अर्थ बीजाकुरतरेतरोत्पत्ति संकुलान कदली माया गर्भदसारा मयामच्यूदक गनगराकार स्वप्न जल बुद्दुद फेन सामतीक्ष क्षण प्रध्वसान प्रवर्तित प्रवर्तकर्म धर्मार, धर्म तिन्ता धर्मा धर्मताेत ब्राणस विशेष तो्रह्म विद्या ब्राह्मणग्रहण परीक्ष्य लोकान किं वैराग्यार्थे निर्वेद विधि नैराग्याग्युत यह जो ऋग्वेद आदि अपर विद्या विषयक तथा अविद्यादि युक्त पुरुष के लिए ही विहित होने के कारण स्वभाव से ही अविद्या काम और कर्म रूप दोष से युक्त पुरुषों द्वारा अनुष्ठान किए जाने योग्य कर्म है तथा उसके अनुष्ठान के कार्यभूत अर्थात फल स्वरूप दक्षिण एवं उत्तर मार्ग रूप लोक है और विहित कर्म के न करने एवं प्रतिषिध के करने के दोष से प्राप्त होने वाली जो नरक तिरयक तथा प्रेतादि योनिया हैं उन इन सभी के परीक्षा कर अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और आगम इन चारों प्रमाणों से सब प्रकार उनका यथावत निश्चय कर जो बीज और अंकुर के समान एक दूसरे की उत्पत्ति के कारण है अनेकों सैकड़ों हजारों अनर्थों से व्याप्त है केले के भीतरी भाग के समान सारहीन है माया मृगजल और गंधर्व नगर के समान भ्रमपूर्ण तथा स्वप्न जल बुद्धबुद्ध और फेन के सदृश क्षण क्षण में नष्ट होने वाले हैं और अविद्या एवं कामरूप दोष से प्रवर्तित कर्मों से प्राप्त यानी धर्माधर्म जनित हैं उन व्यक्त अव्यक्त रूप तथा संसार गति भूत अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त लोगों की ओर से मुख मोड़कर ब्राह्मण उनसे विरक्त हो जाए सर्व त्याग के द्वारा ब्राह्मण का ही ब्रह्म विद्या में विशेष रूप से अधिकार है इसलिए यहाँ ब्राह्मण पद का ग्रहण किया गया है इस प्रकार लोगों की परीक्षा कर वह क्या करे सो बतलाते हैं निर्वेद करे यहाँ पूर्वक विद धातु वैराग्य अर्थ में है अतः तात्पर्य यह है कि वैराग्य करे सवैराग्य प्रकार प्रदर्शय ये संसारे नचिदी अकता पदार्थ सर्वे ही लोका लोकाः कर्मचिता कर्म न करवाच्छा निचि अस्ती अभिप्रा सर्व कर्मा नि साधन यस्मा चतुर्विधम ही कर्म कार्यद्यप्य संस्कार विकार्य वा परम कर्मणो विशेष अहम चमृते ना भयेन कूटस्थेनाचल ध्रुमेनाथेनाथीन तद्रीन अतः किंक कर्मण यास बहुलेन साधन ने निर्भिण भय शिव अकत नद यद्विज्ञाथ विशेषणाधिग्मा स निर्विणो ब्राह्मणो गुरुमेवाचार्य सममदयादिंपन्नमिगछेत शास्त्रों स्वातंण ब्रह्मज्ञाव न क्या गुरुमेव्यवधारण फल अब वह वैराग्य का प्रकार दिखाया जाता है इस संसार में कोई भी अकृत नित्य पदार्थ नहीं है सभी लोग कर्म से संपादन किए जाने वाले हैं और कर्मकृत होने के कारण अनित्य हैं तात्पर्य यह कि इस संसार में नित्य कुछ भी नहीं है सारा कर्म अनित्य फल का ही साधन है क्योंकि सारे कर्म कार्य उत्पाद्य आप्य और विकार्य अथवा संस्कार्य चार ही प्रकार के हैं इनसे भिन्न कर्म का और कोई प्रकार नहीं है किंतु मैं तो एक नित्य अमृत अभय कूटस्थ अचल और ध्रुव पदार्थ की इच्छा करने वाला हूँ उससे विपरीत स्वभाव वाले की मुझे आवश्यकता नहीं है अतः इस श्रम बहुल एवं अनर्थ के साधनभूत कृत कर्म से मुझे क्या प्रयोजन है इस प्रकार विरक्त होकर जो अभय शिव अकृत और नित्यपद है उसके विज्ञान के लिए विशेषतया जानने के लिए यह विरक्त ब्राह्मण श्रम जमाधि गुरु यानी आचार्य के पास ही जाए शास्त्र होने पर भी स्वतंत्रता पूर्वक ब्रह्म ज्ञान का अन्वेषण न करे यही गुरुमेव इस पद समूह में आए हुए निश्चयात्मक एवं पद का अभिप्राय है समित पाणी समित भार गृहतस्तः श्रोत्रिय श्रोत्रियम अध्ययन श्रुतापन्नम ब्रह्मनिष्ठम हित्सकर्माणी कवले ब्रह्मणी निष्ठा यो ब्रह्मनिष्ठो जप निष्ठा यति यतिद नहि कर्मणो ब्रह्मनिष्ठता संभवती कर्मात्मान विरोधा स तम गुरु विधवतुपसन्न प्रसाद पृछेदक्षर पुरुष सत्यम समित अथा हाथ में संविधाओं का भार लेकर श्रोत्रिय यानी अध्ययन और श्रवण किए हुए अर्थ से संपन्न तथा ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए संपूर्ण कर्मों को त्याग कर जिसकी केवल अद्वितीय ब्रह्म में ही निष्ठा है वह ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है जपनिष्ठ तपोनिष्ठ आदि के समान ही यह ब्रह्मनिष्ठ शब्द है कर्मठ पुरुष को ब्रह्मनिष्ठा कभी नहीं हो सकती क्योंकि कर्म और आत्मज्ञान का परस्पर विरोध है इस प्रकार उन गुरुदेव के पास विधिपूर्वक जाकर उन्हें प्रसन्न कर सत्य और अक्षर पुरुष के संबंध में पूछे गुरु के लिए उपदेश प्रदान की विधि तस्म स विद्वापसन्नाय प्रशांत चित्ताय समन्वतायेनाक्षर पुरुष वेद सत्यम प्रोवाचताम तत्व तो ब्रह्म विद्या वह विद्वान गुरु अपने समीप आए हुए उस पूर्णतया शांतचित्त एवं जितेंद्रिय शिष्य को उस ब्रह्म विद्या का तत्वतः उपदेश करे जिससे उस सत्य और अक्षर पुरुष का ज्ञान होता है तस्में स विद्वान गुरुर्ब्रह्म विद उपसन्नापगताय सम्यक यथाशास्त्रेत प्रशांतचित्ताय उपरत च अदिदोषा सी सामताय ब्राहिएंद्रिय यथा विद्या निरक्ता यहां अदृश्यादी विशेषण तदेवाक्षर पुरुष शच्य पूर्णवात्रीशयानाच सत्यम तदव परमार्थ तत्त्वाद् यथावत् परमास्वभा्य दक्षरचाक्षरण दक्षतवादयवाच्चद विजातीद्या तत्व योवाच प्रब्रुआ आचार्यप्यन प्राप्तसंचस्ता निरस्ताद्या महोदे वह विद्वान ब्रह्मवेत्ता गुरु अपने समीप आए हुए उस सम्यक यथाशास्त्र प्रशांत चित्त गर्व आदि दोषों से रहित तथा समसंपन्न बाह्य इंद्रियों के उप्रति से युक्त और सब ओर से विरक्त हुए शिष्य को जिस विज्ञान अथवा जिस पराविद्या से उस अदृश्यादि विशेषणा वाले तथा पूर्ण होने या शरीर रूप पूर्व में सहन करने के कारण पुरुष शब्दवाच्य अक्षर को जो चरण चित होना छत व्रण और क्षय नाश से रहित होने के कारण अक्षर कहलाता है जानता है उस ब्रह्म विद्या का तत्वतः यथावत उपदेश करे यह इसका भावार्थ है आचार्य के लिए भी यही नियम है कि न्याय न्यायानुसार अपने समीप आए हुए थ्य को अविद्या महासमुद्र से पार कर देदीय मुंडकोपनषद्भाषे प्रथम मुंडके समाप्तम् सम्त प्रथम मुंडक